भजन सहिता अध्याय तीन। भजन सहिता अध्याय तीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। अपने रधे में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। बरन उनको अपने गले का आहार बनाना और अपनी रधेरूपी प और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बरन संपूर्ण मन से यहुवा पर भरोसा रखना, उसी को स्पर्श करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहुवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडो से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुहनना मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है वह मुंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी उसके दाह उसके मार्ग मनभाव है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहुवाह ने पृथ्वी की नेव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझी के द्वारा स्थिर किया उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकल ये बातें तेरी दुष्टी की ओट न होने पाए खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे और तू अपने मार्ग पर नीर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी जब तू लेटेगा तब सुखी नींद आएगी अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों की विपत्ति क्योंकि यहुवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, तो यदि तुझमें शक्ति रहे, तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो, और अपने पड़ोसी से न कहना कि जा, कल फिराना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उस किसी चाल चलना, क्योंकि यहुवा कुटिल से ग्रुणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है, दुष्ट के घर पर यहुवा का शाप और धर्मियों के वास्थान पर उसकी आशि� दिनों पर अनुग्रह करता है बुद्धिमान महिमा को अपने में पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी